बोलवंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री नि गौर हरिबो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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्रीराह रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्रीराधार हरि गोविंद जय जय भूल <laughs> वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पौराणपुरशोत्तमा जयत पराश सून सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यमगल वाग्म ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षा जगद्धा नमा तत् तो हम बराक प्रवर्तिहबराको तस्य हरे पद वंदे श्रीचैतन्यदेवस्व वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्री रूप साग्र जा सह गण रघुनाथान्वत सजीव साधरीतम सारभूतम पर्यजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण लललता श्री, श्री, श्री, श्री, श्री, श्री विशाखान्विता आजान लंबित भुजौ कनकदाप संकीर्तन पतरौ कमलायक्ष विश्वभरौ दुजर युगधत्म कालो बंदे जगत् कर्णावत नारायण नमस्कृत्य नरम जईव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तक जयमदी वाशाकलुभ्य कृपादुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईत दयावलोक हे भट्टिग्न सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुरया तुलसी काननम् यत्र कानम पद्मना च पुराणपठभम यो हरि बुलाशुभृंदवे हिला जय पर श्री चैतन्यचर चरताम श्रीमद महाप्रभु ने बड़ी स्पष्टता और चतुर चतुराई के साथ हुई यह उपदेश वैष्णवों को दिया कि वैष्णव मात्र के देह चिन्मय है माने इनके देह में ही दीक्षा काल में ही एक अलक्षित रूप से जो चिन्मय शरीर है उसका स्थापन हो जाता है अब जिन्होंने निरंतर निरंतर भजन किया दीक्षा प्राप्त करने के बाद में और खुद कस करके भजन में लगे रहे ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके देह में प्राकृत को धीरे धीरे समाप्त हो जाती है में ताऊ उनके देह में सामने प्रकट भी होने लगती है और कभी कभी ऐसा होता है कि चिन्मय जी देह जो ठाकुर ने दिया है वह इतना प्रधान हो जाता है कि वह को भी पूरी तरह से चिन्हय बना देता है उसमें प्राकृतिकता रहती नहीं है पूरी तरह से प्राकृतता समाप्त हो जाती है तो जो जितना भजन करेगा उतनी अप्राकृतिकता उसके देह में उतनी ही ज्यादा प्रकट होगी उदय होगी सनातन गोस्वामी का तो कहना ही क्या महाप्रभु अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि मैंने जब पहली बार तुम्हारा आलिंगन किया था उस समय मुझे तुम्हारे शरीर की उसव में जो मवाप थी जो खुजली में जो पीव थी वो पीव भी मुझे चंदन जैसी उसमें गंध आ रही थी गंध का कहीं नाम नहीं था महाप्रभु का अनुभव उससे बढ़कर के कोई अनुभव नहीं हो सकता है तो तुम्हारा शरीर चिन्मय है इस बात को श्रीमद महाप्रभु ने साक्षात प्रकट कर दिया और ये कहा कि जो तुम्हारा नाम लेता है उसको भी हो जाती है जो सेव शरीर की सेवा है उनका तो कहना ही क्या तो ऐसे चिन्मय शरीर होकर के श्री सनातन दो सौ अनुपात और इसके द्वारा निरूपण किया कि प्रत्येक वैष्णव को हम कहीं चिन्मय ही समझो समझे ये एक उपदेश प्रदान किया और बड़ी सरलता के साथ उपदेश दिया फिर प्रमाणित करने के लिए एक दिन आलिंग आलिंद करके इस बात को शक्ति भी कर दिया कि तो उनका शरीर सबको ही चिन्ह में दिखने लगा श्री सनातन गोस्वामी के ग्रंथों का वर्णन किया रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों का वर्णन किया, किया उनके भतीजे श्री जी गोस्वामी उनके ग्रंथों का कल के प्रसंग में निरूपण पूर्ण प्रसंग में कराया मी गोस्वामी का चरित्र बहुत संक्षिप्त में दे रहे हैं कि श्री जीव गोस्वामी रूप सनातन के छोटे भाई बल्लभ जो अनुपम भी जिनका नाम है बल्लभ या अनुपम जिनके नाम है उनको उनके पुत्र हुए श्री जीव गोस्वामी जो महापंडित हुए उनके पांडित्य का क्या ठिकाना है और जिन्होंने चार लाख श्लोक उनकी रचना की अपने विभिन्न ग्रंथों में गोपाल चंपू वो ग्रंथ का सार था जीव गोस्वामी ये गौर देश में रामकेली में ही इनका जन्म हुआ वहां रह रहे हैं और वहां से व्यक्त होकर के ये मथुरा के लिए चले श्री नित्यानंद प्रभु से आज्ञा मांगी उनके चरित्र का वर्णन कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव गोस्वामी जी के सिर के ऊपर अपने चरण स्थापित किए तो दो सौ प्यार में कल वर्णन कराए थे चौथे परीक्षण के अंतिम में कि प्रभु पीते ताल माथे धौरे में चरण श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव गोस्वामी जी के माथे के ऊपर चरण रखा और रूप संबंध सनातन इनके ये भतीजे हैं इस संबंध से श्री जीव गोस्वामी जी का आलिंगन किया और आज्ञा दी कि तुम वृंदावन जाओ तुम्हारे वंश के लिए श्रीमद महाप्रभु ने वृंदावन स्थान ही प्रणाम किया है नित्यान प्रभु इनने कृपा की और कृपा करके श्री जी गोस्वामी जी में भी जो चिन्मयता है वो तो चिन्मयता सामने प्रकट होगी। गई स्पर्श मणि न्याय से श्री कृष्ण नाम चिंतामणि है और वे चिंतामणि जब काम में गुरुदेव के मंत्र के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं हृदय रूपी क्यारी में जब कृष्ण नाम रूपी बीज मंत्र उनको बोया जाता है तो बोने पर वह पूरे शरीर को चिन्मय बना देता है जैसे पारस से लोही को छूता है तो लोहा सुवर्ण बन जाता है ऐसे प्राकृत जो अष्ट धातु का बना हुआ ये शरीर है पांच भौतिक शरीर या पांच भौतिक शरीर चिंता को प्राप्त कर लेता है श्री नित्यान प्रभु की आज्ञा को प्राप्त करके अब श्री नित्यान प्रभु अनंत मंजीरी के स्वरूप हैं बलदेव रूप में श्री नित्यानंद सेवा मूर्ति हैं और श्री नित्यानंद गुरु तत्व तो स्वरूप होकर के विराजमान नित्यानंद के तीन स्वरूप श्री नित्यानंद रूप के वे इस गुरु तत्व तो हैं समष्टि गुरु होकर के विद्यमान हैं और समष्टि गुरु रूप में उनकी कृपा से ही जीव में गौरव की प्राप्ति होगी नहीं तो जीव आधारहीन होकर के इधर उधर उड़ता रहेगा यह नित्यांग प्रभु की कृपा है तो कृपा होने पर जीव कहीं स्थिर होकर के एक आश्रय को ग्रहण करके विराजमान होगा पेपरवेट है तो कागज टिका हुआ है पेपरवेट नहीं है तो कागज के पन्ने इधर उधर उड़ते रहेंगे नित्यान प्रभु गुणतत्व होकर के विराजमान एक फिर नित्यानंद प्रभु श्री अन्य मंजिरी होकर के विराजमान और अनंग मंजिरी वे ही स्वरूप को कृपा करके प्रदान करती हैं। सभी की शुद्ध प्रणाली में अनंग मंजिरी कही कहीं ना कहीं विराजमान और लीला में प्रवेश श्री अनंग मंजिरी जी की कृपा के द्वारा ही लीला में प्रवेश की प्राप्ति होती है श्री अनं मंजिली जी में नाम भले मंजरी है उनका परंतु तो वे उपसखी के रूप में हैं उनका पद जो है वो मंजरी से थोड़ा ऊंचाई श्री राधा रानी की लीला में सखी होकर के विराजमान हैं जहां आठ मुख्य सखी हैं श्री राधा रानी की उनमें उपसखी के रूप में श्री अनंत मंजिली जी विराजमान और जिनको कोई सिद्ध प्रणाली प्राप्त नहीं भी है वे भी अनंग मंजिली जी के आश्रय को ग्रहण करके अंत में अनंग मंजिल जी के पास में पहुंचना है इसे अनंग मंजिली जी के आश्रय को ग्रहण करके वे भी कहीं लीला का आस्वादन प्राप्त कर सकते हैं और कहीं स्वरूप को धारण कर सकते हैं मैंने उसकी उसकी भावना को कर सकते हैं स्वरूप की भावना तो अनंत मंजिली के दोस्त स्वरूप हुए गुरु तत्व तो हैं श्री नृत्यान प्रभु के दूसरा जो नृत्यान प्रभु का तत्व हुआ वो हुआ अनंत मंजिल जो के सिद्ध स्वरूप प्रदान करेंगी बिना आनंद मंजिली जी की कृपा के सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है और सभी की सिद्धांत सिद्ध प्रणाली में कहीं न कहीं आनंद मंजिल जी विराजमान उनकी कृपा से ही मंजिली स्वरूप प्राप्त होगा जिसको श्री महाप्रभु प्रदान करना चाहते हैं। तीसरा श्री नित्यानंद प्रभु का जो स्वरूप है वो स्वरूप है सेवा मूर्ति साधन भक्ति और सेवा मूर्ति होकर के श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान लीला में जब जिस चीज की श्री जुगल सरकार को आवश्यकता होती है वही स्वरूप श्री अन्य धारण कर देती है इति शेषन आल स्त्रोत्र में श्री यमुनाचार्य जी श्री संकर्षण उनके स्वरूप का श्री बलराम उनके स्वरूप का वर्णन करने, करने आ, करते हुए आज्ञा कर रहे हैं कि श्री प्रियालाल कहीं विचरण कर रहे हैं वृंदावन में बिहार कर रहे हैं और एकाएक वर्षा -एक आगे श्री अन्य मंजिली श्री बलना बलराम रू ही उस समय निवास बन जाएंगे तुरंत तो महल बन जाएगा और श्री प्रियालाल जल, जल्दी से दौड़ करके वर्षा दिए चलो, चलो चलो चलो ऐसा कहकर के पुण्य में पधार, पधार नहीं तो वे ही निवास बन जाते हैं वे ही शैया बन जाते हैं वे ही आसन बन जाते हैं सिंहासन बन जाते हैं वे ही पादुका बन जाते हैं, वे ही ही पादुका पादुका बन बन जाते जाते हैं हैं तकिया निवास आसन शुक सभी वस्तु श्री नित्यानंद प्रभु ही बन जाते हैं श्री अनंग मंदिर जी ही बन जाती हैं शाखाओं के बीच में सखा जैसी क्रिया और नुकुमी मंदिर में श्री अनंग मंजरी जी की प्रिया लाल को विलास कराने की जो लीला है वो विराजमान तो अनंग मंजरी जी की बहुत ज्यादा अनुवाद्यता है अनंग मंजरी जी की भी आठ उपसखी हैं जैसे श्री ललिता विशाखा इनकी सबकी आठ सखियों में प्रत्येक की आठ आठ सखी और आठ आठ की फिर आठ आठ ऐसे ही श्री अनंग मंजरी जी की भी आठ सखी होकर के विराजमान उनके नाम भी रसकों ने गुटका ग्रंथों में उनका ध्यान और उनका नाम भी कहीं दिया उन अंग की कृपा से ही लीला की प्राप्ति होगी अब श्री नित्यानंद प्रभु का यह तीसरा जो स्वरूप है वो तीसरा स्वरूप है सेवा मूर्ति सेवा के जितने भी प्रकरण उपकरण हैं वे सभी उपकरण श्री नित्यानंद प्रभु के ही स्वरूप हैं नित्यानंद प्रभु ही सब स्वरूप हार हार्डल सब नित्यानंद प्रभु ही बनकर के विराजमान होते हैं अनेक अनेक विस्तार को प्राप्त करके वे विराजमान होते हैं तो श्री यमुनाचार्य जी यही कहते हैं देवासयासन पादको को धान वर्षातप तप कभी छत्र बन जाए वर्षा तप इनको धारण कर ले शरीर भेद तो शरीर का भेद धारण करके वे अनेक रूप धारण कर लेते हैं अनेक शरीर भेद धारण करके भी विराजमान होते हैं यथोचितम शेष समझ नहीं इसलिए उनको शेष कहा जाता है नित्यानंद प्रभु की कृपा यदि नहीं है वे कृपा मूर्ति है गुर हैं और गुरुतत्व की यदि कृपा नहीं है तो प्रवेश बिना गुरु के नहीं हो सकता है वस्तु तो शक्ति के प्रभाव से नाम के प्रभाव से संसार की निवृत्ति हो जाएगी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी परंतु तो सेवा सुख नहीं मिलेगा जिनको ये विचार करें कि गुरु जी बनाने की क्या जरूरत है गुरु जी में जो तो नाम बताएंगे नाम तो हमको पता है महामंत्र को खूब रखा हुआ है खूब सुन रहे हैं माइको में खूब कीर्तन हो रहा है अष्ट खूब रट गया है हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम अरे, राम अरे, राम हरे खूब बटन दबाने का जरूरत है और सारे मंत्र सामने हैं स्क्रीन पर दिख रहे हैं इसलिए गुरु बनाने की क्या जरूरत नहीं ऐसे मंत्र के द्वारा दो चीज तो मिल जाएगी वस्तु तो शक्ति है नाम की कृपा से पाप की निवृत्ति हो जाएगी नाम की कृपा से संसार की निवृत्ति भी हो जाएगी मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी परंतु तो सेवा सुख नहीं मिलेगा सेवा सुख मिलेगा तब जबकि अनंग मंजिली जी के अनुरु प्रणाली उस गुरु प्रणाली के अनुरत श्री गुरु मंजरी उनका अनुगत्य ग्रहण करके मंजरी स्वरूप जब तक धारण नहीं किया जाएगा तब तक सेवा की प्राप्ति नहीं होगी तो प्रेम सेवा को प्राप्त करने के लिए अनंग के जी की बहुत आवश्यकता है मूर्ति होकर के श्री, हो श्री बलराम विराजमान है और वे सेवा की प्रत्येक वस्तु प्रदान करते हैं और वे जीव के ऊपर कृपा करते हैं तो श्री नित्यान प्रभु के ऊपर गुरु रूप में अनंग के रूप में और सेवा मूर्ति उनके रूप में सेवा सामग्री सेवा मूर्ति के रूप में जब श्री नित्यानंद प्रभु ने कृपा की उस समय श्री जीव गोस्वामी जी को चिन्मयता की प्राप्ति दीक्षा विधि के द्वारा हो गई शक्ति संन्यास की जो प्रक्रिया है उसे श्री नित्यानंद प्रभु ने संपादित कर दिया तंत्र शास्त्र में शक्ति संपादन उसकी ही एक प्रक्रिया के रूप में दीक्षा को प्रस्तुत किया गया जो समी गुरु में कृष्ण का अंश विराजमान है उन समी गुरु की शक्ति को ही व्यष्टि गुरु के रूप में शक्ति शक्तिपात सं, करते हुए शक्ति समनिपात की एक प्रक्रिया के रूप में दीक्षा विधि को ग्रहण किया गया और दीक्षा के द्वारा श्री गुरुदेव उनके माध्यम से जो श, कृष्ण शक्ति है उस कृष्ण शक्ति का कृपा शक्ति का जीव में स्थापन किया जा रहा है शक्ति संत बहुत बड़ी वस्तु है जब तक शक्ति नहीं होगा तब तक, तक न तो मंत्र में सामर्थ्य पूरी तरह से आएगी न साधक में पूरी तरह से सामर्थ्य आएगी गोपीनाथ का उन्होंने दीक्षा तत्व के ऊपर तंत्र शास्त्र में बहुत विवेचन किया और दीक्षा तत्व के ऊपर उनका बड़ा सुंदर माने दीक्षा जो है वो शक्ति सं्यपात की प्रक्रिया है ये उसका निष्कर्ष ठाकुर की जो शक्ति है उसका कहीं समनिपात दीक्षा विधि के द्वारा जीवन में होगा इसलिए दीक्षा जो ही नहीं है किसी व्यक्ति की पूजा करने के लिए या अपने अहम को समाप्त करने के लिए नहीं बल्कि वह वस्तु शक्ति कहीं स्थापन करने के लिए भी बहुत उपयोगी होकर के विराजमान नित्यानंद प्रभु ने जो कृपा की उसके द्वारा ही सिद्ध होकर के विराजमान हुए यदि कोई महाप्रभु को माने और श्री नित्यानंद प्रभु को नहीं माने उसको श्री कृष्णदास कविराज ने यह कहा कि वो अर्ध का अर्धकुटी न्याय है जैसे कोई ये विचार करे कि मुर्गी जो है उसका पीछे का हिस्सा तो अंडा देता है मुंह तो अंडा देता नहीं है इसलिए मुंह को मुर्गी मत मानो और पीछे पीछे के अंडे को पीछे का जो भाग है उसको उसकी पूछ के भाग को उसको अंडा मानो तो ये जैसे गलत होगा अगर कक्कुटी नया नहीं होगा कोई ककुटी के दो हिस्से कर दे तो फिर ककुटी जीवित नहीं रहेगी ऐसे नित्यानंद प्रभु को छोड़कर के श्रीमद महाप्रभु को श्री कोई पूजन करे तो उसके ऊपर कहीं कृपा की प्राप्ति नहीं होगी इसको कहते हैं अर्ध कक्टी न्याय मुर्गी के आधे हिस्से को तो मुर्गी मानना और आधे को मुर्गी नहीं मानना ये अपने आप में मूलोच्छेद करने वाली बात हो जाएगी वो उचित नहीं श्री जीव गोस्वामी जी उसने वृंदावन पधारे और वृंदावन पधार करके मार्ग में बहुत दिनों तक वहां रुके काशी में रुके और तो काशी में रोक के इन्होंने न्याय वेदांत व्याकरण इनकी बहुत शिक्षा प्राप्त की नवद्वीप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और पूर्व की काशी कहलाता है परंतु तो केवल काशी घमन करने मात्र से कोई विद्वान बच जाए ऐसा तो नहीं है पुरानी एक कहावत है संस्कृत में कि काशी घमन मात्र नामनम भट्टाए थे जना अन्न भट्ट एक बहुत बड़े विद्वान हुए वैशेषिक के उन्होंने कहीं तर्क के ऊपर न्याय के ऊपर उन्होंने काव्य लिखा तर्क संग्रह उनका बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है विद्यार्थी बड़ा आधारभूत है तो कोई ये कहे कि काशी में चले जाओ तो तुम अन्नभट्ट बन जाओगे तो काशी गमन मात्र से कोई अन्नभट्ट नहीं बनता है उसकी अपनी योग्यता होनी चाहिए केवल हम काशी हो तो अन्न भट्ट हो गए कोई ऐसा थोड़ी है कि अन्न भट्ट के समान विद्वान बन जाएंगे तो काशी गमन का मात्र नाम नट्टाए थे जना ये पुरानी संस्कृत की कहावत है तो भले श्री जी गोस्वामी जी काशी गए पर स्वयं दिव्य स्वरूप होकर के विराजमान हैं और विलास मंदिर के रूप में अपूर्व से कृपा करते हुए नृत्य परकर होकर के विराजमान गुरु रघुनाथ दास सभा चरण हुई दास श्री कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं श्री रूप सनातन और श्री जीव ये तीनों गुरु अथवा दीक्षा प्रदान करने वाले गुरु शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु और सदगुरु ये तीनों उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं श्री रघुनाथ दास को प्रणाम कर रहा हूं ये मैंने श्री सनातन गोस्वामी जी के श्रीमद महाप्रभु से पुनः संगम इस चरित्र का निरूपण किया ये चौथा परिच्छेद यहां पर निरूपण कर रहे हैं हुआ अब पांचवें परिच्छेद में प्रारंभ कर रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय इसमें श्रीमद महाप्रभु कैसे निरंतर निरंतर भाव में डूबे हुए हैं और ये निरूपण कर रहे हैं कि जो व्यक्ति परंपरा भुक्त हो जिसको दर्शन का भी ज्ञान हो उपासना के सिद्धांतों का भी ज्ञान हो काव्य शास्त्र का भी ज्ञान हो ऐसे व्यक्ति की कविता वह तो जीवन में लाभदायक होगी और केवल तुखबंदी करने वाला यदि कोई कवि है तो ऐसे व्यक्ति की कविता कभी भी जीवन में लाभदायक नहीं हो सकती है इसी को श्री प्रद्युम आचार्य उनके चरित्र के द्वारा प्रद्युम्न मिश्र उनके चरित्र के द्वारा यहां आगे प्रस्तुत करेंगे प्रद्युम्न मिश्र का मिश्र का जो चरित्र है उसको यहां आगे के प्रकरण में निपण कर रहे और उसमें ये दिखाएंगे कि दर्शन का भी ज्ञान होना चाहिए दर्शन का तात्पर्य है जो परतत्व है और परतत्व से संबंधित जो तत्व है माने जगत तत्व जो सामने दिख रहा है इसके बाद में देखने वाला मैं हूं तो जीव तत्व और मुझे और जगत दोनों को नियंत्रित करने वाला जो पदार्थ है वो है ईश्वर तो दृष्ट, दृष्टा और साक्षी इन तीनों तत्वों का जहां दर्शन करके उस अनुभव को जहां व्यक्त किया जाए उसका नाम है दर्शन जबकि फिलोसफी एक अलग चीज है फिलोस माने प्रेम और सोफिया माने शब्दों का माध्यम से अस्पष्ट किसी बात को कहना दोनों मिलकर के फिलोसफी बनता है तो फिलोसफी का सीधा सीधा अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम जबकि दर्शन का अर्थ होता है जो सत्य पदार्थ है उसका जितना दर्शन किया गया उस दर्शन को प्रस्तुत करना अपनी अनुभूति को प्रस्तुत करना उसके द्वारा जीव परम परंपरम कल्याण को प्राप्त करता है इसलिए दर्शन भी होना चाहिए उपासना का अर्थ है कि हमको ईश्वर ने जो साधन दिए हैं ये हुआ दर्शन अब दूसरी चीज आई उपासना उपासना का तात्पर्य है ईश्वर ने हमको जो साधन दिए हैं उनको अपने जीवन के लक्ष्य के लिए उनका उपयोग करना है उपासना ईश्वर की निकटता प्राप्त करने के लिए आसना माने भगवान के निकट बैठकर के प्राप्त साधनों का विनियोग करना इसका नाम है उपासना नैकट्य प्राप्त करते हुए प्राप्त साधनों का जीवन के लक्ष्य के लिए उपयोग करना या उपासना होता है और साहित्य का तात्पर्य है कि जिसमें हित की भावना विराजमान हो हित से सहितम साहित्यम जो हित की भावना जीव का जिसमें कल्याण हो ऐसे कल्याण की भावना को धारण करते हुए परम कल्याण जिसके द्वारा हो और शब्द और अर्थ इनकी सुंदरता की रक्षा करते हुए जहां हितकर वस्तु को प्रस्तुत किया जाए उसका नाम है साहित्य तो हित मानी सहित का तात्पर्य है शब्द और अर्थ इन दोनों का मिश्रण उसको कहेंगे साहित्य और साहित्य का जो भाव है उसका नाम हुआ साहित्य माने शब्द की भी सार्थकता और अर्थ की भी सार्थकता पूर्वक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करा देना उसका नाम हुआ साहित्य तो जो साहित्य की दृष्टि से भी शब्द और अर्थ के औचित्य की दृष्टि से भी परम कुशल है जो उपासना करते हुए प्राप्त साधनों का जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनका विनियोग कर रहा है वो उपासक है और जिसने परतत्व का दृश्य और साक्षी इन तीनों का दर्शन करके जितना दर्शन किया है उसके अपने अनुभव को को जहां प्रस्तुत किया जा रहा है उसका नाम है दर्शन तो दर्शन उपासना और साहित्य इन तीनों ही दृष्टियों से जो परिपूर्ण है ऐसा काव्य निसंदेह सर्वश्रेष्ठ होगा और यदि उसमें कहीं भी रसाभास आ जाएगा तो रसाभास आने पर वह रस को बिगाड़ करके रख देगा जैसे कोई कितनी भी सुंदर नारी हो कितने भी सुंदर अलंकारों से युक्त हो परंतु तो यदि शरीर में सित्र है है, तो जैसे सारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी ऐसे ही दोष आने पर व्य की जितनी भी सुंदरता है वह सब समाप्त हो जाती है अतः तद अदोष्द ही पुनः को आत्मा की जो परिभाषा देता है मम्म ऋषि जो काव्य की परिभाषा दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं तद अदोषम काव्य में दोष नहीं होने चाहिए तद अदोषम सगौरव उसमें गो होने चाहिए दोष सगुण क्वचित अनलंकृति कभी उसमें अलंकार नहीं भी हो थोड़े से अलंकार हो अल्प अलंकार हो ऐसे जो शब्दार्थ है ऐसे शब्दार्थ का नाम ही साहित्य है काव्य है तद दोषार्थ हो सगुण अनलंकृति पुनः क्वापी अलंकृत थोड़े से हो ज्यादा अलंकार भी हो जाएंगे तो कभी जो सुंदरी विचारित दब जाएगी अलंकारों से उसका अपना स्वरूप भी कहीं सामने प्रकट होना चाहिए तो यहां काव्य की सार्थकता यही है कि भगवत सेवा के लिए उसका विनियोग किया जाए इसी चरित्र को श्री पृद्युन्न मिश्र उनके चरित्र के माध्यम से आगे प्रस्तुत किया जा रहा है वैगुण्य कीट कलित पैशुन्यम पैशून्य वृण पीड़िता दैनान वेद मग्न श्री चैतन्यम वैद्यम आश्रय हम श्री चैतन्य रूपी उस वैद्य की का आश्रय ले रहे हैं जो के बलगुण ने कीट कलता विगुणता रूपी कीड़ किया जिसमें विराजमान था और पैशून्य वृण पीड़िता तो वैगुण्य रूपी कीड़ा जिसमें लगा हुआ है और पैशून्य माने जो दुष्टता रूपी घाव से पीड़ित है और दयनीय नवे निमग्न दैन्य रूपी समुद्र में जो डूबा हुआ है ऐसे व्यक्ति का भी कल्याण करने वाले जो श्री चैतन्य रूपी वैद्य हैं उन वैद्य का हम आश्रय ग्रहण कर रहे हैं यहां पर कु के चरित्र का निरूपण करते हुए और अभिमान रूपी समुद्र में डूबे हुआ कोई जो गौर देश का बंग देश का कवि है उस बंग देश के कवि की जैसे श्री सार्व श्री अः स्वरूप दामोदर ने निंदा की उस चरित्र का यहां निरूपण किया जा रहा है श्री कृष्णचेतन देव सिंह प्रभु उनके वंदना करके जितने भी गौरव हैं पार्षद श्री गलाघर रूप सनातन इन सब को प्रणाम करके आगे एक कर एक कर रहे हैं कि दिन प्रद्युम्न मिश्र प्रभु चरण ने दंडवत करी कि छुकाई नहीं निवेदन एक दिन श्री प्रद्युम्न मिश्र ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और एक निवेदन किया कि महाप्रभु मुई दीन गृहस्थ भाग्य पाया चे तुम्हारे दुर्लभ चरण मैं दीन ग्रहस्त हूं। जाने कौन सा मेरा भाग्य हुआ कोई भाग्य हुआ होगा भाग्य का तात्पर्य यहां पर कृपा है किसी संत के हृदय में उत्पन्न होने वाली कृपा का नाम वैष्णवों में भाग्य वैष्णव में जहां भी भाग्य की बात आएगी वो भाग्य कर्म भाग्य नहीं है भाग्य कहने का मतलब है कि किसी संत ने कभी किसी जीव के ऊपर आंसू ढारे होंगे अभिलाषा की होगी कि हे प्रभु इस जीव को आप उतार उ तो संत की जो कृपा है उसके कारण जो सौभाग्य उत्पन्न होगा इस जीव को उसी का नाम भाग्य है मेरा भाग्य माने उस संत की मेरे ऊपर कृपा हुई होगी और संत ने कृपा करके मुझे सौभाग्य प्रदान किया तो बिल्कुल ये परिभाषा बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भाग्य माने कर्म का फल जो अभी प्राप्त नहीं हो रहा है वो बाद में प्राप्त होगा ये मीमांसा की कर्म भाग्य की परिभाषा है कि कर्म और कर्म के बीच में कर्म कहां टिकेगा वो टिकेगा अपूर्व में अपूर्व बना रहेगा कर्म कर्म के द्वारा अपूर्व बना अपूर्व के द्वारा भाग्य बना भाग्य के द्वारा भोग बना ये कर्म चक्र है मीमांसा का। परंतु वैष्णवों का ये कर्म चक्र नहीं है वैष्णवों का भाग्य ये नहीं है पहले अपूर्व की बात समझ लो अपूर्व की बात आ गई तो उसको थोड़ा सा निवेदन कर दे कि कर्म का फल जो इस समय नहीं मिल रहा है उसका नाम है अपूर्व अपूर्वीमांसाम अपूर्व एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कर्म कांड में कोई भी कार्य करते हैं उसके पहले संकल्प करते हैं और संकल्प करके अपूर्व नाम के एक तत्व को निर्धारित करते हैं कि विष्णु विष्णु विष्णु हो अमुक क्षेत्र अम हम दान महंगे अमुक फल प्राप्त कि इस देश काल में मैं इस कर्म को करने जा रहा हूं इस कर्म का यह फल है यह फल मुझे मिले कि मेरी पत्नी को मिले कि मेरे बच्चे को मिले कि मेरे पूर्वजों को मिले ये पहले से निर्धारण कर लिया हमने पहले तो कर्म कांड में अपूर्व एक इतना महत्वपूर्ण वस्तु है कि उस अपूर्व का निर्धारण पहले से कर लिया जाता है कोई भी काम करेंगे सबसे पहले संकल्प और संकल्प में अपूर्व का निर्धारण क्योंकि एक कर्मकांडी जानता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं यह कर्म हमेशा रहने वाला नहीं है भाई यज्ञ लंबा किया मगो पचास वर्ष का यज्ञ किया तो पचास वर्ष कभी तो पूरे होंगे तो जब कर्म पूरा हो गया तो कर्म का फल भी समाप्त हो जाना चाहिए जैसे जब तक ईंधन है तब तक अग्नि है जब ईंधन ही समाप्त हो गया तो अग्नि भी समाप्त हो जानी चाहिए तो एक ने एक दिन कर्म तो समाप्त होगा ही ऐसा तो है नहीं कि सदा चलो हजार वर्ष का यज्ञ किया संकाधकों ने पंद्रह हजार वर्ष कभी तो पूरे होंगे तो इसका मतलब कर्म का फल भी समाप्त हो जाना चाहिए था पर मीमांसा दर्शन ये कहता है कि नहीं कर्म का फल समाप्त नहीं होगा कर्म समाप्त हो जाएगा परंतु कर्म का फल अपूर्व के रूप में बना रहेगा अब प्रश्न आया अपूर्व कहां रहेगा बोले अपूर्व रहेगा कहीं चित्त के साथ में जुड़ करके अंतकरण के साथ में जोड़ करके और एक शरीर समाप्त हो करके दूसरा शरीर मिला तो पूर्व जन्म का जो अपूर्व है वह अपूर्व के कारण ही तो जन्म मिलेगा और अपूर्व के कारण ही वे सारी सुविधाएं वो पूरी की पूरी सिचुएशंस बनेंगे जिन सिचुएशंस में जिन परिस्थितियों में वो व्यक्ति सुख या दुख भोगे तो अपूर्व के द्वारा ही भाग्य मिला और भाग्य के द्वारा भोग मिला तो कर्म के द्वारा अपूर्व अपूर्व के द्वारा भाग्य भाग्य के द्वारा भोग भोग करते हुए पुनः कर्म कर्म के द्वारा फिर अपूर्व बस ये चक्र घूमता रहेगा और कर्म बंधन में हम फे अपूर्व की स्थिति हुई तो वैष्णव जो हैं उनमें अपूर्व नहीं है वैष्णवों का अपूर्व उनको जो जन्म प्राप्त हो रहा है या उनको जो भजन की प्राप्ति हो रही है वो कैसे हो रही है विश्वना चक्रवर्ती जी ने अपूर्व की परिभाषा दी कि केना पर भक्त कृपा जात मंगलोदयो मंगलोदय का नाम है यदच्छा मंगलोदय का नाम है भक्तों का अपूर्व अर्थात किसी भक्त ने कभी कृपा की होगी कि इस जीव को हे प्रभु हे किशोरी जो आप अपनाओ उस भक्त की कृपा के द्वारा उसे यह स्वसर मिलेगा इस स्वसर का नाम है यद्छा मत भक्ति यदया कृपा के द्वारा भक्ति की प्राप्ति होती है तो वैष्णवों में जो भाग्य है वो भाग्य संत की कृपा गुरुदेव की कृपा ही है और किसी ने गुरु ही नहीं बनाया तो कृपा कहां से मिलेगी बात तो वही की वही अटक जाएगी वहीं, जाए। वहीं खत्म हो जाएगी इसलिए दीक्षा उसकी विधि की तो संत चरणाश्रय की विधि की तो अत्यंत आवश्यक है तो कह रहे हैं हरज कौन भाग्य पाइया छो तुम दुर्लभ चरण किसी भाग्य से अर्थात आपकी यदिछा से संत की कृपा से उत्पन्न होने वाला जो सौभाग्य है उस सौभाग्य से मुझे आपके दुर्लभ चरण मिले हैं कृपा के द्वारा ही भजन मिलता है संत की कृपा यही वैष्णवों का भाग्य है कृष्ण कथा सुनने वाले बोल इच्छा हो कृष्ण कथा सुनने की मेरे हृदय में बड़ी इच्छा है कृष्ण कथा मोर का आप कृपा करके कृष्ण कथा मेरे सामने वर्णन करें तो प्रद्युम्न महाप्रभु से कहा मैं कृष्ण कथा सुनना आपके मुख से चाहता हूं प्रभु बोले अरे कृष्ण कथा हम नहीं जानते हैं कृष्ण कथा तो मैं जानता ही नहीं हूं ये सब जानते हैं श्री रामानंद राय उनके मुख से ही कुछ मैंने सुना है तुम्हारा बड़ा भाग्य है कि कृष्ण कथा सुनने के लिए तुम्हारे हृदय में मन हुआ एक काम करो तुम रा, राय रामानंद जी के पास नहीं चले जाओ और उनसे कृष्ण कथा का कर श्रवण करो और ध्यान रखना राय रामानंद गृहस्थ हैं तुम ये समझ कर के अरे ये तो कोई गृहस्थी है इसलिए उनकी मन में उपेक्षा मत करना महाप्रभु जिस समय गए उस समय भी श्री साधु भट्टाचार्य उनने महाप्रभु को संचे किया बोले आप दक्षिण यात्रा करने के लिए जा रहे हैं वहां पर आपसे मिलने लायक एक व्यक्ति है कोई एक व्यक्ति है जो आपसे मिलने लायक है उससे जरूर मिलिएगा बोले कौन बोले राय रामन और एक बात और राय राम के वैक्त को देखकर के उनके ढोल ताशे मजीरा उनको देखकर के देख करके एक तो सेवकों के साथ पाल में पालकी में बैठकर के आ रहे हैं ये तो कोई विषय है भोग करने वाले हैं ऐसा विचार करके उनके प्रति अनादर का भावक रखना है वे वहां के गवर्नर राजमुंडी के वहां के गवर्नर परंतु गवर्नमेंट होने पर वो राजकीय भी उनके पास में होगा परंतु ये मत समझना कि यह तो कोई विषय ही है राजा है इसे उपेक्षा मत करना और मैं सामने हूं ऐसा कहीं भाव मत धारण कर ले ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि रामानंद उनके पास में तुम जाओ कृष्ण कथा रुचि तुम में है तुम बड़े भाग्यवान तुम बड़े भाग्यशाली हो जिसमें साधु संघ हुआ साधु सेवा हुई श्रद्धा उत्पन्न हुई श्रद्धा के बाद में पुनः साधु सेवा की और पांचवा जो अंग आएगा वो है भजन की रुचि जिसमें भजन की रुचि हो गई वो तो बड़ा भाग्यशाली है भजन की रुचि होने पर फिर भजन क्रिया बनेगी और भजन की क्रिया बन करके फिर अनर्थ की निवृत्ति होगी तो तुम बड़े भाग्यशाली हो यार कृष्ण कथाए रुचि से ही है भाग्यवान कृष्ण कथा में रुचि जिसकी हो जाए वही बड़ा भाग्यशाली है धर्म स्वर्ण विश्व कथा स्वयं नोत्तिम श्रम केवलम यदि कोई वर्णाश्रम धर्म में लगा रहा और वासुदेव कथा में यदि उसकी रुचि नहीं हुई तो केवल परिश्रम ही उसके हाथ लगेगा मीमांसक जन भी निष्काम कर्म को मोक्ष का साधन मानते हैं नित्य प्रयावंधन नंजो किया गया है निष्काम उसके द्वारा मोक्ष होगी परंतु तो मोक्ष को चाहते नहीं है कभी वे कहते हैं जिस मोक्ष की स्थिति में धर्म अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों की सिद्धि नहीं हो ऐसे मोक्ष को लेकर के क्या करेंगे जो जल स्थिति है मोक्ष की उसको लेकर के क्या करेंगे इसलिए मीमांसक कर्मकांडे कभी मोक्ष को नहीं चाहता है के पहले धर्मार्थ काम इनका खूब संचय कर लो कई कई जन्मों में खूब भोग भोग लो जब पेट भर जाए कहीं भरेगा क्या <laughs> बोले जब, जब पेट भर जाए तब तुमने जो निष्काम कर्म किए हैं उन निष्काम कर्म के प्रभाव से तुमको मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो जाएगी परंतु तो तो वहां पर मोक्ष को प्राप्त कराने का भी साधन मीमांसा में कर्म में निष्काम कर्म ही है तो उनके पास में तुम जाओ तब प्रद्युमिश्र गंद स्थान उस समय श्री प्रद्यु मिश्र रामानंद श्री रामानंद परंतु रामानंद सेवक तारे बसाइल आसने रामानंद जी के सेवक ने उनको ड्राइंग रूम में बैठाया बैठ महाराज आसन जो बैठक है बैठक में उनको आसन के ऊपर बैठाया बोले अभी आते होंगे और श्री राय रामानंद कहीं एक विशेष काम में लग रहे हैं इन्होंने कोई नाटक लिखा है स्वयं में और उस नाटक के मंचन में ये स्वयं निर्देशक बनकर के जो पात्र हैं उन पात्रों को कहीं सजा रहे हैं उनकी जो ड्रेस है वो उनकी उनको पहना रहे हैं और उनको नाटक के शिक्षा दे रहे हैं तो रैफल ये नाटक की करा रहे हैं इसलिए नहीं आए राय वृत्तांत सेवक पर ही लागिन जब बहुत देर हो गई तो पुर्मित मिश्र ऊपर ऊंचे नीचे हो रहे बोले आए नहीं आए नहीं उस समय सेवक ने श्री राय रामानंद उनके चरित्र को बताया कि दुई देव कन्या हो परम सुंदरी यहां पर दो देव कन्याएं हैं परम सुंदर देवदास हैं देवदास की कन्याएं हैं दो परम सुंदरी हैं नृत्य गीत में परम है। और ये परम किशोरी अवस्था है न किशोरी युति अवस्था है इनकी दोनों कन्याओं की तहा दो लया रायृत उद्यान उनको लेकर के श्री राय जी वे नृत्य उद्यान में एकांत उद्यान में गए हैं और वहां पर अपने नाटक की रिहर्सल उनको करवा रहे हैं और रिहर्सल भी फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है पूरी ड्रेस व्रेस पहना के फिर रिहर्सल हो रही है ऐसा नहीं कि वैसे रिहर्सल हो रही है तो निज नाटक गीत शिक्षा आवर्तों में अपने नाटक गीत की शिक्षा दे रहे हैं तुम यहां रहो आते होंगे। तभी यही आज्ञा दे सही करो फिर उस समय वे जैसा आज्ञा दें, उसके हिसाब से तुम करना उनका आने का समय हो गया आते ही होंगे प्रद्युन मिश्र वहां बैठे रहे परंतु राय रामन नहीं आए। तभी प्रद्युनिश्रहा रही बसिया रामनंद निवृत से ही जन लाया और श्री राम रामन कहीं बगीचे में उस समय उन दोनों कन्याओं को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं सुहां तार अभ्यंग मर्दन इनका मेकअप अपने हाथ से श्री राय कर रहे हैं परम सुंदर युवती कन्याए और उनका अपने हाथ से अभ्यंग मर्दन उनको स्नान कराना उनके ओटना करना अपने हाथ से स्नान कराना उनके शरीर को रड़ना, मार्जन करना सब कर रहे हैं परांग सर्वांग मंडल अपने हाथ से उनको वस्त्र पहना रहे हैं सारे श्रृंगार कर रहे हैं परंतु फिर भी तब निर्विकार सुन करके ही आदमी चंचल हो जाए इतने पर श्री राय की स्थिति ये कि वे निर्विकार बने हुए हैं जरा भी विकार नहीं है राय रामानंद का मन तो तभु निर्विकार राय रामानंदर मन काष्ठ पाषाण स्पर्श है भाव लकड़ी पाषाण का स्पर्श करने पर जैसे वेडौल लकड़ी बेड़ल पाषाण का स्पर्श करने पर जैसे निर्विकार चित्त बना रहता है ऐसे ही तरुणी स्पर्श राय राम राम राय यही स्वभाव तरणी का स्पर्श करने पर भी रायरामन का यही स्वभाव बना हुआ है और सेम विबु समझ करके ये किशोरी जी का भूमिका निभाएगी ये नटी ये विशाखा जी की ललता जी की भूमिका निभाएगी और ये दोनों मेरी आराध्या ऐसा विचार उस नटी के प्रति भी कर रहे हैं तो सिर्फ बुद्धि का ही आरोपण कर करें और जरा भी मन में विचार नहीं है स्वाभाविक दासी भाव करें आरोपण और मैं तो मंजरी हूं श्री कृष्ण जी की दासी इसलिए मंजरी होकर के दासी बनकर के मैं अपनी स्वामी की सेवा कर रही हूं यही भाव अपने हृदय में आरोपण कर रही है महाप्रभु भक्ते दुर्गम महिमा कविराज गोस्व रूप रहा नहीं जाता है इसलिए वर्णन करते करते रुककर के बीच में श्री महाप्रभु के भक्तों की महिमा का गायन करने लगते हैं कि महाप्रभु के, महा के भक्तों की यह दुर्गम महिमा है पट मलिन और दीन लथ मन ही अधिक उत्साह और डोलतरत कुम और गावे युगल सुहाग ये वृंदावन के रस्तों की स्थिति है पटमलिन मेला कपड़ा कप्र, पहन रहे हैं भाल न खाए भाल न पड़ी अच्छा खाना मत अच्छा पहना मत ये स्थिति तो पटमलिन मेला भस्त्र और दीन लठ शरीर भी दीन है और लट लटे दुबले हैं परंतु हृदय अधिक उत्साह मन में अत्यंत अत्यंत उल्लास श्री लाल की सेवा का विराजमान है और डोमत फिरत कुंजमठ श्री वृंदावन की कुंजों में चक्कर लगा रहे हैं और गावे युगल सौहाग जो जितना विरक्त वो हृदय में उतना ही रस में डूबा हुआ और युगल के सौहाग का ही गायन करते हुए विराजमान है ये के रसकों का स्वरूप है वो ही स्वरूप साक्षात यहाँ पर श्री राय राम जी का दिख रहा है तो से विबु धारण करके दासी भाव का आरोप कर रहे हैं महाप्रभु के भक्तों की यह दुर्गम महिमा है ताहे रामानंद प्रेम सीवा। इसमें रामानंद का तो कहना क्या ये तो भक्ति प्रेम की परम परम सीमा हो करके विराजमान है सही ही दुई जने नृत्य शिक्षा श्री राय रामानंद दोनों जनों को नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं गीत के गूढ़ अर्थ उनका अभिनय करना सिखा रहे हैं क्योंकि जब तक भाव को नहीं समझा जाएगा तब तक, तक उसका अभिनय नहीं किया जा सकेगा इसलिए जो गीत का गूढ़ अर्थ है उसका अभिनय भी ये सिखा रहे हैं तो नृत्य और नृत्य दोनों की शिक्षा दे रहे हैं श्री भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में निरूपण किया गया कि नृत्यम तालाश्रय गेयम नृत्यम भाव लयाश्रय तो जहां नृत्यम भावाश्रय गेयम जहां भाव का अनुकरण किया जाए उसका नाम है नृत्य और जहां ताल और लय उनका आश्रय लेकर के केवल जीवन की एक गति को स्थापित किया जाए उसका नाम है नृत्य नृत्य और नृत्य इन दोनों में अंतर नृत्य में भाव की प्रधानता है और नृत्य में केवल ताल और लय इनकी एकाग्रता की प्रधानता है तो जहां चरण नृत्य हो रहा है ताल और लय इनकी प्रधानता है वहां पर एकाग्रता को नृत्य में विशेष अपनाया गया नृत्य का दूसरा अंग है हस्तक हस्तक के द्वारा संवाद कहीं प्रकट किए जाएंगे करने में बोलने की तो सुविधाएं है नहीं परंतु तो हस्तक के द्वारा कहीं संवाद उनको प्रकट किया जाएगा और नेत्रक के द्वारा कहीं संचारी भावों को प्रकट किया जाएगा तो पादक हस्तक और नेत्रक इन तीनों के माध्यम से जहां संचारी भाव जहां संवाद और जहां भाव की एकाग्रता इन तीनों का समग्रता होती है वहां पर नृत्य की पूर्णता होती है उस नृत्य में भी लय और ताल इन पर आश्रित होना या तो हो गया नृत्य और जहां भाव का अनुकरण किया जाए उसका अर्थ हो गया नृत्य तो ये नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं और गीत गूढ़ अर्थ अभिनय कराईला गीत के गूढ़ अर्थ को अभिनय कराते हुए विराजमान हो रहे हैं भगवत भक्ति की एक विशेषता यहां पर और संकेतित की गई कि प्राकृत काव्य में यह माना गया प्राकृत रस में यह माना गया कि वहां पर सामाजिक में और अनुकार्य में रस नहीं है दुष्यंत शक्तला में रस नहीं है जो मूल दुष्यंत शक्तला रहे होंगे ऐतिहासिक पात्र उनमें कोई रस नहीं है उनमें पैशन है उनमें केवल काम है उनमें रस नहीं है क्योंकि वे स्व पर तटस्थ भाव रूपी आवरण से मुक्त नहीं है जहां आवरण भंग होगा वहां पर रस होगा जहां आवरण भंग नहीं है वहां पर रस नहीं होगा और जो मूल पात्र ऐतिहासिक रहे होंगे वे तो कहीं बासना में ही डूबे रहे होंगे इसलिए उनमें रस नहीं है अब दूसरा व्यक्ति आता है वो दूसरा व्यक्ति है रंगमंच पर जो अभिनय कर रहा है वो नट नटी भरतभूमि कहते हैं नट नटी में भी रस नहीं है थोड़ा सा रस हो सकता है पर मूल रस नहीं है क्योंकि वे केवल अपने शिल्प का प्रकाशन मात्र कर रहे हैं वे इतने कुशल हैं कि उनसे कोई भी भाव कहो वे फोटो सेशन देने के लिए उस भाव को तुरंत तो ही प्रकट कर देंगे चाहे वो भाव उनमें है या नहीं है क्रोध दिखाना है तो क्रोध विवश दिखाना है तो वो विवश और फोटो वाला उनको फोटो सेशन में उनके उन भावों को कहीं प्रकट कर देगा परंतु तो उनमें तत्व का भाव नहीं है वे अपनी शिल्प के माध्यम से उस भाव को कहीं प्रकट कर देंगे इसलिए नट में भी भाव नहीं है अब रहा भाव वो काव्य में जो नाटक लिखे गए हैं उनके पात्रों में क्या रस है वे भी मूलतः रस का ही प्रयोग कर रहे हैं उनमें भी वे तो अनुकरण कर रहे हैं अनुकार्य का तो नटनटी जो है उनका वर्णन अनुकार्य में तो किया गया अनुकरण करने वाले जो हैं नटनटी उनके भाव वे काव्य में जैसा पात्र का करेक्ट्रिस्टिक दिखाया गया है उसका वे अनुकरण करते हुए विराजमान है इससे काव्य का जो नक है वह भी कहीं ना कहीं शुद्ध रस का भोगता नहीं काव्य तो वहां पर जड़ है ऐसा कोई पात्र है नहीं मुख्यतः रस का भोगता है कवि कभी इन्हें जिस रूप में किसी पात्र को लिखा है वो पात्र वैसा ही नाटक में कहीं लिखा गया काव्य में वैसा लिखा गया और कवि ने अपने भाव को ही जैसा नाटक में लिखा उसके काव्य में लिखा उसको सामाजिक जो ऑडियंस है वो सामाजिक उस रस का मुख्य भोक्ता होकर के बिराजमान है इसलिए रस की मुख्य भोक्ता कौन है मुख्य भोक्ता है सामाजिक न अनुकाव्य नट ना जो काव्य में वर्णित जो पात्र हैं, वे काव्य में वर्णित पात्र वे तो प्रत्यक्ष हैं नहीं वे तो कोई साक्षात हैं नहीं जीव प्राणी हैं नहीं उनका तो वर्णन किया गया है मुख्यतः जो रहस्य है वो कवि के हृदय में है और कवि ने जिस पात्र को जिस रूप में प्रस्तुत किया है उसी रूप में सामाजिक उसका भोग करता है और सामाजिक में ही मुख्य रूप से स्वपर तटस्व भाव रूपी जो आवरण है उस आवरण का भंग होता है और आवरण भंग होने पर वह रस का अनुभूति करता है तो मुख्यतः रस का भोगता कवि है और कवि के माध्यम से सामाजिक है कवि ने किसी नाटक में किसी उपन्यास में यदि चोर को हीरो बनाया है तो सामाजिक की सारी सहानुभूति चोर के प्रति होगी और पुलिस को विलेन की तरह से देखेगी बहुत सारे ऐसे नाटक हैं बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहां पर जो चोर है उसको तो हीरो बनाया गया और पुलिस को कहीं विलेन बनाया गया सेना को कहीं विलेन बनाया गया तो कभी जिस तरह से किसी को प्रस्तुत करेगा बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जहां रावण को कहीं दक्षिण में विशेष रूप से जहां रावण को तो कहीं नायक बनाया गया और राम को कहीं आक्रामक बनाया गया तो वहां पर उस नाटक को जब पढ़ेगा कोई सामाजिक तो उसकी जो सहानुभूति होगी वो रावण के प्रति होगी राम के प्रति नहीं होगी तो मूलतः काव्य जो है उसमें रस किस को रहता है ये एक काव्य का बड़ा कूटा निचड़ा हुआ प्रश्न है कि रस में है तो वहां पर यह कहा गया कि रस मूलत सामाजिक में है सामाजिक में जो रस आया है वो कवि ने जैसा वर्णन किया है उसके हिसाब से आया किसी पात्र को जिस तरह से प्रस्तुत किया है उसी तरह से सामाजिक उस रस को ग्रहण करेगा नत में है न मूल पात्र में है अनुकारे में जिसका हम इमिटेशन कर रहे हैं वो जो एक्टर एक्ट्रेस वो जिसका इमिटेशन कर रहे हैं उन मूल पात्र में भी नहीं है नट में भी नहीं है जो काव्य है वो तो जड़ है जो कवि है उसमें ही मूलतः रस विराजमान है और कवि ही अपने रस को कहीं पात्र में स्थापित करता है सामाजिक में स्थापित करता है यह बात लौकिक काव्य की हुई परंतु तो गलत वैष्णव शास्त्र की स्थिति यह है कि भक्ति शास्त्र की स्थिति में मूल पात्र में भी रस है नी में भी रस है कवि में भी रस है और सामाजिक में भी रस है मूल वृंदावन बिहारी लाल की जय और भक्ति काव्य के लिए सत्कवि निबद्धता एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं माने कोई कविता कवि की कविता की अनिवार्यता नहीं है किसी भक्ति के सामने इन रसकों के सामने यदि कोई श्री कृष्ण कह दे श्री राधा कह दे इतने में ही इनको और रसानुभूति हो जाए विवाह संचारी भाव जितनी भी सामग्री केवल कृष्ण कृष्ण नाम श्रवण करने मात्र से इनके हृदय में सब कुछ प्रकट प्रकट प्रकट प्रकट हो हो हो हो जाए। श्री कृष्ण हो जाएंगे, श्री जाएंगे, राधिका हो जाएंगी, हो जाएंगी, वृंदावन की शोभा प्रकट हो जाएगी जो स्थाई भाव है प्रिया लाल का परस्पर प्रेम वो स्थाई भाव प्रकट हो जाएगा संचारी भाव प्रकट हो जाएगा संचारी भावों की व्य स्वरूप में जो अनुहार हैं वे अनुहार प्रकट हो जाएंगे सब कुछ प्रकट हो जाएगा केवल कृष्ण नाम लेने से इसलिए भक्ति काव्य की एक विशेषता है कि भक्ति काव्य में कहीं भी सत्वि नोध्यता की अनिवार्यता नहीं है जबकि अन्य लौकिक काव्यों में यदि सतका विनोध्यता नहीं है कोई कवि ने ढंग से वर्णन नहीं किया है तो रस की अनुभूति नहीं आएगी तो श्री यहां पर श्री कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि श्री राय रामानंद जिस समय उन नटियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उन नटियों में भी गीत का गूढ़ अर्थ और उनके भाव उनमें विराजमान कर रहे हैं उनको समझा रहे हैं और कवि के द्वारा जब उस भाव को कहीं नट में प्रस्तुति आ गया तो नट में भी रस है और उस भाव को यदि सामाजिक में प्रस्तुत किया गया नठ के माध्यम से सामाजिक में प्रस्तुत किया गया तो सामाजिक में भी रस है इस प्रकार भक्ति रस वो है जो अनुकाव्य में भी है राधा कृष्ण तो मूल रस रूप हैं ही उनकी कृपा से कवि में भी है कवि के माध्यम से जो नट नटी हैं, उनमें भी वो भाव है उनमें भी रस है और के माध्यम से सामाजिक को जो वस्तु प्रस्तुत की गई सामाजिक में भी रस होकर तो के विराजमान है प्रकटन और वे दोनों नटियां इतनी कुशल हैं और श्री राय रामन जी ने उनको इतनी सुंदर शिक्षा प्रदान की है कि वो शिक्षा के अनुसार उनमें संचारी भाव यथार्थ में प्रकट हो रहे हैं केवल अभिनय नहीं कर रही हैं उनमें सात्विक भाव यथार्थ में प्रकट हो रहे हैं तो हर्ष गर्भ लज्जा उत्सुकता जितने भी संचारी भाव हैं वे उनमें स्वाभाविक रूप में प्रकट हो रहे हैं उनमें श्वेद कंप रोमांच मुखरोनता कंठावरोध लालासार उदूरणा ये जो दशाएं हैं अष्ट भाव वे उनमें अपने आप प्रकट हो रहे हैं और स्थाई भाव भी उनमें अपने आप प्रकट हो रहे हैं यदि गीत में वे प्रियाजी का अनुभव कर रही हैं अनुकरण कर रही हैं तो श्री राधिका के भाव उनमें प्रकट हो रहे हैं उन पात्रों में प्रकट हो रहे हैं तो सात्विक स्थाई के सारे लक्षण मुख नेत्र अभिनय इन सब में प्रकट होते हुए प्रकट हो रहे हैं नेत्र के द्वारा विशेष रूप से वे संचारी भावों को प्रकट कर रही हैं हस्तक के द्वारा वार्तालाप संवाद उनको प्रकट कर रही हैं और चरण की गति के द्वारा एक लक्ष्यता उसको कहीं प्रकट करती हुई अन्यता को प्रकट करती हुई वे विराजमान हो रही हैं तब ऐसे ही दुजन प्रसाद खाएल भाव प्राकट्य लास राज ये सिखाए जगन्नाथ आगे तेहोर प्रकट देखा भाव उनको प्रकट करना जो लाश से इनको श्री राय ने जो शिक्षा दी है श्री जगन्नाथ के आगे दो प्रकट देखा वे दोनों नटिया वे जगन्नाथ जी के आगे उस नाटक को प्रस्तुत करती हुई विराजमान हो रही हैं और जगन्नाथ जी के आगे स्पष्ट रूप से प्रकट रूप में जो शिक्षा दी गई उसको वे मंचन करती हुई स्टेज करती हुई वहां पर जगन्नाथ जी के आगे वे प्रकट हो रही हैं तब से ही दो ने प्रसाद खवाई ला इसके बाद में श्री राय राम ने उन दोनों नटियों को आनंद पूर्वक प्रसाद खवाया जगन्नाथ जी का प्रसाद खाया और जगन्नाथ जी का प्रसाद खाया करके निर्भते दोहो निज घोरे पथेला और दो मोहन नकियों को उन नर्तिकियों को श्री राय रामानंद ने सुरक्षित घर भेजा क्या विनम्रता है और क्या मन का संयम कि अपने हाथ से उनको छू रहे हैं उनको स्नान करा रहे हैं वस्त्र धारण करा रहे हैं फिर भी राय राम में कहीं भी बिकार नहीं और गुड़ से गुण भाव को कहीं उनको सिखा रहे हैं और उनमें भी इतनी क्षमता गुरुकृपा के द्वारा आ रही है कि वे उनका वैसा का वैसा अभिनय करते हुए विराजमान हो रही हैं प्रतिदिन राय एक और साधन इस प्रकार श्री राय रामनंद प्रतिदिन ऐसे ही साधन करें और जगन्नाथ वल्लभ नाटक उनका बड़ा प्रसिद्ध नाटक है उस जगन्नाथ मल्लभ नाटक में जगन्नाथ जी के सामने उन लीलाओं को गायन कर रही हैं कौन जाना है? शुद्र जी भी पा, काहा पार मन कौन जान सकता है श्री राय रामन का मन कैसा है मिश्र आगमन सेवक राय कहिला ऐसे बहुत देर हो गई कई दिन ऐसे चक्कर लगाए श्री प्रद्युन मिश्र ने नहीं। तब सेवक ने एक दिन मौका मिला और सेवक ने रायरामन से कहा कि मारे ये बहुत दिन से आपके पास में यहां आ रहे हैं और लौट लौट करके चले जाते हैं बहुत देर बैठे रहते हैं आपकी बैठक में और फिर लौट करके चले जाते हैं श्री राय कितने भिनम ये वैष्णव की दीनता है वो ऐसा नहीं है कि वो अपने प्रोटोकॉल तो को अपनाएंगे और कोई बहुत बड़ा आदमी है और वो जानबूझकर के सोता रहे और व्यस्त व्यस्ते हैं, हैं ये नहीं ठकों देता वाला लटका नींद दिखा रहे हैं राय रामन ने हृदय से बड़े विनम्रता होते हुए आए और मिश्रे करे मिश्र नमस्कार कर सम्मान कर दिया श्री प्रद्युन मिश्र को सम्मान किया उनको हृदय से और अपना अपराध मान रहे हैं कि मैंने बहुत मेरे कारण आपको कष्ट हुआ है विनत निवेदन कह रहे हैं कि आपको बहुत देर हो गई मेरे कोहना नहिल किसी ने मुझे बताया नहीं अब कौन बताएगा राज के भावना में बाधा पड़ेगी इसे सेवक भी नहीं बताएंगे परंतु तो आपके प्रति मेरा बड़ा अपराध हुआ आपको इतनी प्रतीक्षा देखनी पड़ी है तोमर आगमन मोट पवित्र लगा घर आज आप पर रहे मेरा घर पवित्र हुआ है आज्ञा करो मैं आपका किंकर हूं मैं आपकी क्या सेवा करू श्री कह रहे हैं कि तोमा मैं देखे आगमन मैं आपसे मिलने के लिए आया था आप ना पवित्र कैले तोमा दर्शन है बस आपका दर्शन हो गया मैं पवित्र हो गया देखा बहुत समय हो गया है रात्रियों हो, हो गई है रात्रि भी में काफी रात रात्रि चढ़ गई है अतकाल देख मिश्र किचुना कहे नहीं आए थे सत्संग करने के लिए बंद कह रहे ये तो अभी आठ घंटे बाद तो वहां से लौट करके आए हैं अब इनसे ये कहूं कि सत्संग करो तो ये सत्संग का कुछ समय है क्या इसने अतकाल देख करके कुछ भी कहा नहीं और बिना कुछ सत्संग किए हुए केवल कि दर्शन करके ही बिना भैया मिश्र निज घर आए अपने घर में लौट आए दूसरे दिन श्री महाप्रभु जब विराजमान थे प्रभु ने श्री प्रद्यु मिश्र से पूछा कि तुम रायरामन के पास में गए कि नहीं और उनके साथ में कृष्ण कथा तुमने सुनी नहीं? कि नहीं मिश्र कह रहे हैं कि मैरा कथा कथावथा तो नहीं हुई हाँ उनका दर्शन हो गया ये सबसे बड़ा लाभ है दर्शन हो गया ये कोई कम बात है क्या तो रामन ने व सुना महाप्रभु उस समय कहने लगे कि तो संन्यासी माने दर्शन दूर प्रकृति नाम यदि बोल मैं सन्यासी हूं और अपने आप को मानता हूं कि मैं विरक्त हूं परंतु तो मेरी दशा यह है कि दर्शन तो बड़ी दूर यदि किसी प्रकृति का प्रकृति माने स्त्री यदि किसी स्त्री जाति का मैं दर्शन भी करता हूं नाम भी सुनता हूं तब भी मेरे मन में विकार उत्पन्न हो जाता है आह श्री राय रामानंद परम परम धन्य हैं जो अपने हाथ से उन नकलियों की सेवा करते हैं उनका श्रृंगार करते हैं परंतु फिर भी उनके अंग में कोई विकार नहीं होता है इससे बढ़ करके उनकी निर्वकारता का और क्या प्रमाण हो सकता है होने पर मैं वेरक्त अपने आप को मानता हूं फिर भी मैं चंचल हो जाता हूं स्त्री के नाव मात्र को सुनकर के ये महाप्रभु की दीनता के वचन ब्रह्मेन्द्र तो जन्म महाप्रभु की दीनता के वचन है परंतु महाप्रभु कह रहे हैं ये जगत की जगत की स्थिति कह रहे हैं परंतु तो रामानंद राय कथा सुनी सर्वजन कई बार कथा नहीं आश्चर्य कथन श्री राय रामानंद उनकी कथा को सुनकर के सब लोग आश्चर्य चकित हो रहे हैं इस बात का वर्णन नहीं किया जा सकता है एक देवदासी आज सुंदर तरुणी एक तो देवदासी है वे दोनों नटिया जो एक्ट्रेस हैं वे दोनों देवदासियां नटियां दोनों देवदासी हैं फिर अत्यंत सुंदरी हैं फिर तरुणी है और उनके सर्वांग की सेवा स्वयं अपने हाथ से राय रमन करते हैं स्नानादिक भी कराते हैं उनको वस्त्र धारण कराते हैं परंतु तब निर्वकार राय रामानंदे मन राय रामानंद का मन फिर भी निर्वकार रहता है और नाना भावों का उद्गार और राय शिक्षण और अनेक भावों का उद्गार करते हुए शिक्षण भी देते हैं इसलिए सारे भावों की सूक्ष्मता उनका निरूपण करने में भी वे परम परम कुशल हैं। निर्वकार देह काष्ट पाषाण सम उनका देह निर्माण के समान है आश्चर्य है तर्नी होने पर भी श्री राय रामानंद को जरा भी बेकार नहीं है एक राय रामानंद ही इस बात के अधिकारी हैं, इसलिए मैं ये जान गया कि राय रामनंद का देह अपराकृत है प्राकृतिकता से वे कहीं ऊपर उठ चुके हैं काव्य का रस भी इसीलिए आता है और काव्य के रस में पिता पुत्री एक ही ऑडिटोरियम में बैठकर के जहां श्रृंगार रस के दृश्य का दर्शन कर रहे हैं फिर भी कहीं मर्यादा खंडित नहीं होती क्योंकि वहां जो प्राकृत शरीर है उससे वे हट जाते हैं और काव्य शास्त्रकारों ने रस की निष्पत्ति में यह निरूपण किया कि आवरण भंगता होने के कारण काव्य की एक विशेषता है कि एक ही ऑडिटोरियम में अनेक लोग विराजमान होकर के और जहां तक कि पिता पुत्री गुरु शिष्य ये दोनों भी एक साथ विराजमान होकर के एक रस का आस्वादन ले सकते हैं क्योंकि वे शरीर से ऊपर उठकर के आवरण भंगता को प्राप्त करके वे विराजमान होते हैं इसलिए आवरण भंगता का तात्पर्य है स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होना कवि इस प्रकार से किसी वस्तु को प्रस्तुत करता है कि जो सामाजिक है वह ये मेरा है ये तेरा है ये पराये का है इस भाव से मुक्त हो जाता है इसी का नाम आवरण भंगता है तो साधारणीकरण की रस की जो प्रक्रिया है वह काव्य में प्राप्त होती है शक्ति अस्ति विभावादे आदि काव्य साधारणी कृतम प्रमाता यद भेदे यथा प्रतिपद्य और उस समय जो दर्शक है वो पात्र के साथ में स्वपर तटस्थ भाव त्याग करके उनके साथ में साधारणकरण कर लेता है कभी श्री कृष्ण के साथ में साधारणकरण कभी श्री भुष्वानंदन उनके साथ में साधारणीकरण कभी ललताजी बोल रही है तो ललता के साथ में साधारणकरण और कभी जकला बीच में आकर के बाधा डाल नहीं है तो जकला के साथ में साधारणकरण और मूल में जो अपना भाव है वो कवि ने जो भाव दिया है उस भाव के आधार पर रस की अनुभूति तो स्वपर तटस्थभाव इनसे मुक्त होना तो जो सामाजिक है उसकी एक विशेषता है कि वह अपने शरीर से तो मुक्त हो गया और जो पात्र जो बोल रहा है उसी देखिए प्रक्रिया उसका जो प्रोसेस है वो यही कि शक्ति अस्थिर भरतनाट्य शास्त्र में अनुरूपण किया गया साधारणीकरण का कि शक्ति अस्थिर व्यवाह आदि विभाव में ये शक्ति है कि प्रमाता कि जो पात्र है उसके साथ में ही हम अपने मन को मिला लेते हैं अब हमारा यदि उपासना पद्धति में वो पात्र यदि अनुकूल है तब तो उसके साथ में मिल जाएंगे नहीं तो उसके भाव को सुन करके कहीं गुस्सा आ जाएगा और ऐसी स्थिति में यदि कोई दूसरा पात्र आकर के रंगमंच पर ही रंगमंच का ही कोई पात्र आकर के उस खलनायक को जैसे कोई खलनायक किसी नायिका को परेशान कर रहा है और उस समय यदि कोई दूसरा पात्र आकर के उस खलनायक में एक पंच मारता है और नीचे गिर जाता है तो सारा सामाजिक सब सार ताली हो जाते बहुत अच्छा बहुत अच्छा पिडन लायक था और मा एक और तो उसको बड़ा संतोष मिलता है तो हमारे मन में जो मूल भाव कभी ने स्थापित किया है उस भाव के अनुकूल होता है तो हम बड़ा संतोष आनंद प्राप्त करते हैं यदि कोई विपरीत भाव धारण करता है तो हमारे मन में पीड़ा होती है और उस विपरीत भाव का यदि कोई समाधान होता है तो मन में बड़ा संतोष मिलता है बहुत अच्छा हुआ एक चाटा और लगता तो आनंद आता तो इस तरह से पात्र जो है वो कवि के अनुसार यहां कार्य करते हुए विराजमान हो रहा है श्री राय रामन में जरा भी मन में विचार नहीं है एक रामानंद राय भी इस बात के अधिकारी होकर के विराजमान है कोई दूसरा इस भाव को नहीं जान सकता है शास्त्र निष्ठे एक कौरी अनुमान इसको हम शास्त्र की दृष्टि से भी अनुमान कर सकते हैं कि शास्त्र इसका प्रमाण है कि बंधुओं के करने करने पर करने पर का दर्शन मन परम परम पवित्र हो जाता है विक्रीरतम ब्रीवधु वीरदम च विष्ण श्रद्धांवितों नया दत् भक्ति परा भगवती प्रसलभ्यता हृद्रोगमा तेचरेण धीरा इसके द्वारा दिखाया कि जब शास्त्र को पढ़ने से ही मधुर लीला का श्रवण करने पर भी रोग आशु हृदरोग हृदय के जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं तो ये भक्ति काव्य की एक विशेषता है कवि की एक विशेषता है कि वह हृदय रोग को दूर करके जो वस्तु है उसको जब सामान्य समाज के हृदय में भी को दूर करने की सामर्थ्य कृष्ण लीला में श्री रास रासाध्याय की लीला में है तो श्री राय व्यक्ति जिसने इतना साधन किया हुआ है उसको कोई विकार नहीं हो रहा है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं तो प्रश्न का उत्तर यह है कि राय रामानंद को विकार क्यों नहीं हुआ बल्कि वस्तु शक्ति के कारण राय रामानंद को विकार नहीं हुआ वस्तुशक्ति है सेकेंडरी कारण मुख्य कारण है श्री राय रामन की कृष्ण निष्ठा कृष्ण निष्ठा है प्रधान कारण फिर वस्व शक्ति जो है वह भी हृदय में बिकार नहीं होने देती है तो मुख्य भाव है स्थाई भाव और कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो प्रवेश है वह प्रवेश उस मुख्य स्थाई भाव को पोषित करते हुए विराजमान होता है और हृदय में जो हृदय के रोग हैं वे हृदय के रोग अपने आप जल्दी से दूर हो जाते हैं सुंदरता गौर हरिमो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय निताय गौर हरि